आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन आप सुन रहे मधुबन आज के शो में हमारे साथ है धनंजय प्रकाश माणिक जो महाराष्ट्र से पधारे हुए हैं स्पोर्ट्स विंग में विशेष हॉकी प्लेयर है आइए उनसे जानते हैं उन्ही के बारे में आप सभी की तरफ से धनंजय प्रकाश का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में थैंक यू वेरी मच मैं धनंजय प्रकाश महाडिक हॉकी प्लेयर हूँ मुंबई से हूँ आर्मी के लिए मैंने 15 साल हॉकी खेला है साथ ही साथ मैं अपने देश के लिए भी रिप्रेजेंट किया हूँ 64 मैचेस में जिसमें वर्ल्ड कप है कॉमनवेल्थ गेम्स है एशियन गेम्स है और बाकी अलग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है साथ ही साथ अपने जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें काफी जगह पर मैं खेल चुका हूं, काफी आ, जो पर्टिकुलर अवार्ड्स होते हैं, जैसे मिडफील्डर के अवार्ड्स होते हैं डिफेंस के अवार्ड्स होते हैं वो ले चुका हूं अपने स्टेट की तरफ से अवार्ड ले चुका हूं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने बारे में और मैं चाहूंगा कि जब हॉकी की बात कहते हैं तो हॉकी में ऐसा क्या है जो आपको इंस्पायर करता है हॉकी ही खेल खेलने क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्रिकेट है टेनिस है बहुत सारे खेल है लेकिन फिर भी आपने हॉकी क्यों क्यों चुना वैसे कुछ पर्टिकुलर रीज़न इसके पीछे नहीं है जिस हॉस्टल में मैं था वहाँ पे तीन गेम आ, मेरे को चूज करने थे एक था रेसलिंग दूसरा था जिमनास्टिक जो दोनों तोड़ मरोड़ वाले गेम थे तो सबसे अच्छा मुझे हॉकी लगा और एक टीम गेम था आ, तो मज़ा आता था एक टीम के जैसे खेलने के लिए इसलिए मैंने हॉकी चूज किया और बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा सीरियस हो गया जैसे कि आपने बताया कि काफी मैचेस आपने खेले हैं तो शुरुआत वाला जो इवेंट था आपका जो सबसे एकदम स्टार्टिंग में जो आपने खेला है उसके बारे में बताइए वो कैसे आप ज्वाइन किया कैसे आपकी तैयारी हुई शुरुआत मैंने अपने हॉस्टल में की थी मेरे कोच थे श्रीकांत प्रसाद जो काफी स्ट्रिक्ट कोच थे जिसके लिए आ, मुझे स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करनी पड़ती थी और कुछ स्किल्स मेरे अंदर जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो मेरे कुछ स्किल्स उनको काफी पसंद आए जबकि मैं अपने समय में जब मैं छोटा था तब काफ़ी स्लो प्लेयर था फिर भी मैं अपनी टीम में सिलेक्ट होता था क्योंकि मेरे अंदर कुछ स्किल्स हॉकी की जो स्पेशल स्किल्स है जिसके कारण मेरे कोच मुझे आ, अपने टीम में खिलाते थे यही आगे चल के भी मुझे इसका फ़ायदा हो गया क्योंकि जो स्पेशल स्किल्स हॉकी में होती है अलग अलग स्किल्स होती है जिसके कारण टीम को ज़्यादा फायदा होता है तो आपको टीम में आने के लिए टीम में सिलेक्शन के लिए भी इसका फायदा होता है तो ये पहले से ही मेरे लिए एक स्पेशल चीज थी, थी कि कुछ स्पेशल करना है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं तो कुछ स्पेशलिटी के कारण आप जो है सिलेक्ट होते गए और आगे बढ़ते गए एक और बात बताइए जैसे कि आपने बहुत सारे मैच खेले हैं तो उसमें से जो सबसे अच्छा इवेंट आपको लगा बहुत ही यादगार रहा है जो जिसको याद करके आप आगे भी मोटिवेट होते हैं और और भी इस तरह के जो खेल हैं खेलना चाहते हैं जरूर आ, मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि जो सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट है मेरा वो है कॉमनवेल्थ गेम्स में हम मेडल जीतना जो भारत देश ने पहली बार जीता है हॉकी में वो भी मेंस में वुमेंस टीम इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में जीती थी गोल्ड मेडल इसके बाद मेंस में भारत ने पहला मेडल जो लिया था वो आ, दिल्ली में 2010 में लिया था वो सिल्वर मेडल आ, लिया था तो ये मेरे लिए बहुत ही यादगार है इसकी तैयारी आपने कैसे की थी तैयारी हमने इसके पीछे 2009 से की थी जिसके अंदर उससे पहले हमने दो में मार्च में वर्ल्ड कप खेला था जिसमें हम एटथ पोजीशन लिया आए थे हमारा भारत देश लेकिन हमारा जो एम था वो बिल्कुल कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाना था तो इसकी तैयारी बहुत ही पहले से स्टार्ट हुई थी 2009 से कम से कम हमने दो साल तक आ, इसकी ट्रेनिंग की थी तभी हम ये गोल अचीव कर पाए बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि एक गोल्ड मेडल पाने के लिए दो साल का मेहनत करनी पड़ती है ये आपसे मुझे समझ में आया अभी और चलिए धनंजय प्रकाश जी मैं चाहूंगा कि हम लोग अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर से आपके साथ जुड़ेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो नमस्कराते रहो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 या <laughs> आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं दनंजय प्रकाश माणिक जी से जो हॉकी प्लेयर है बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने बताया कॉमनवेल्थ का जो इवेंट है उनको यादगार पल है उनके जीवन का जो हमेशा याद रहेगा और उनसे उनको मोटिवेशन भी मिलता है तो आइए एक और सवाल मेरे मन में आता है जब भी हम लोग हॉकी की बात करते हैं तो विशेष एक छवि भारत के साथ जुड़ती है और वो कहीं ना कहीं आज मिसिंग है जो कुछ समय पहले भारत में हॉकी का जो नाम था वो आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गया है तो उन चीज़ों को कैसे फिर से हम लोग ला सकते हैं उसके लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए और कहाँ से काम हो सकता है जैसे सवाल आपने जो किया है ये सवाल सबके मन में है साथ ही साथ सबको ये पता है कि यह हमारा राष्ट्रीय खेल है सबको ये पता है कि इससे पहले हमने ओलंपिक्स में आठ गोल्ड मेडल लिए हैं। लेकिन कुछ चीजें हमें आज पता नहीं है जैसे हॉकी खेल में काफी बदलाव आया है जैसे पहले ये घास पे खेली जाती थी अभी आर्टिफिशियल टर्फ में खेली जाती है साथ ही साथ ये पहले स्किल गेम था अब पावर गेम हो गया है काफी इसके अंदर टेक्टिक्स यूज होने लग गई है और काफ़ी टेक्निक यूज होने लग गई है ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर पावर होनी चाहिए तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ये जो बदलाव था ये हमारे देश ने सही तरीके से नहीं अपनाया आज तक हम अपनी स्किल्स को ही ज़्यादा महत्व देते हैं हमारे टेक्निक्स को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं आज हमारे पास विदेशी कोच है सिखाने के लिए क्योंकि उनको ज़्यादा टेक्निक पता है ये स्वाभाविक है कि हमने अपने आप में बदलाव नहीं लाया इसी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे है लेकिन इस हम यहाँ रुक रुकेंगे नहीं हमने कुछ मेडल बीच में जीते हैं काफ़ी इंटरनेशनल में अच्छा प्रदर्शन भी किया है तो ये बदलाव अभी आ रहा है और आने वाले वर्षों में हम जर, जरूर अच्छा करेंगे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कई बार कुछ चीज़ें हैं जिसका इन्फॉर्मेशन शायद हमारे पास पूरी तरह से नहीं होने के कारण हम लोग पीछे रह जाते हैं बिल्कुल हॉकी के साथ भी पहला जो टेक्निक था वो बिल्कुल ग्राउंड पे खेला जाता था लेकिन आज बिल्कुल अलग टाइप से खेला जाता है और इसमें बहुत सारे चेंजेस आए जिसके वजह से वो चीज़ें जो हैं हमसे दूर हो गई इन द सेंस उसके पीछे कई बातें भी हो सकती हैं जो हम लोग अभी भी शायद उन चीज़ों से थोड़ा सा पीछे हैं लेकिन फिर भी मेहनत करेंगे और इस तरह से जिस तरह से अभी हम लोग कर रहे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा धनंजी जी, जी आपसे कि एक खिलाड़ी के जीवन में सबसे अहम इम्पॉर्टेंट रोल उसको अपना खेल को बरकरार रखने के लिए क्या करना पड़ेगा जैसे जो स्टेटस अभी फर्स्ट हाफ आए गोल्ड मेडलिस्ट है आप तो वो कंटिन्यू रखने के लिए क्या करना पड़ेगा काफ़ी अच्छा सवाल है खासकर करके कोई स्पोर्ट्समैन के लिए जो जीतता है लेकिन उससे पहले वो हारा हुआ रहता है वो काफ़ी जगह पर हारा हुआ रहता है टीम गेम में ऐसा होता है कि आप ग्यारह लोग पार्टिसिपेट करते हैं और ग्यारह के ग्यारह हार जाते हैं लेकिन उसमें टीम में आने के लिए आपको टीम में सेलेक्ट होने के लिए काफ़ी लोगों के साथ कंपटीशन करना पड़ता है तो उसमें अगर आपके स्किल्स अच्छे नहीं हैं आपका एम अच्छा नहीं है आप अच्छे से नहीं खेल पा रहे आप अच्छे से आ, आ, मतलब अपना जो क्वालिटी है वो नहीं दिखा पा रहे तो अगर आपके अंदर आपके स्किल्स परफेक्ट नहीं हैं तो आप अपने कोच को खुश नहीं कर सकते आप जो आपका सिलेक्शन कर रहा है टीम में उसको आप अपनी एबिलिटी नहीं दिखा सकते तो मैं यही मानता हूँ कि अपने स्किल्स को परफेक्ट करना ही आप करने से ही आप जीत सकते हैं आपका मतलब है कि हमको अपने आप पे काम करना है अपने आप को सही मायने में जिस तरह से जो नियम संयम है उसके अनुसार अगर हम लोग अपने आप को ठीक रखते हैं तो हम लोग सब जगह आगे बढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात आपने बताया और एक बात मेरे मन में आ रहा है कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई आदर्श होता है तो आपके जीवन में आपके लिए कौन आदर्श है और क्यों है? मेरे जीवन में मेरे पिताजी आदर्श हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं उन्होंने मुझे आ, मैं पढ़ाई नहीं करता था इसलिए मुझे हॉस्टल में भेजा था लेकिन ये मेरे लिए आदर्श बन गए क्योंकि वो चाहते थे कि मैं कुछ बनूं तो उनके लिए ही मैं जो कुछ कर रहा हूं जो कुछ भी मतलब आज अचीव किया हूं वो मैं उनको ही डेडिकेट करता हूँ बहुत तो बहुत धन्यवाद मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप अपने थोड़े से हॉबीज़ के बारे में बताइए हॉबीज़ मुझे सॉफ्टवेयर ज़्यादा पसंद है <laughs> क्योंकि मैं जब अभी मैं वीडियो एनालिस्ट भी बन गया हूँ तो जो कुछ मुझे नहीं पता है तो उस, उसकी खोज में ही मैं हमेशा रहता हूँ यही मेरी हॉबीज़ है एंड जाते जाते मैं चाहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज जरूर कॉल करें मैं सबको यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि जिस स्किल में आप परफेक्ट हो जैसे मैं अपने एक स्किल में परफेक्ट था इसीलिए मैं इतना कुछ अचीव कर पाया तो अपने स्किल को चाहे कुछ भी हो अगर आपको अगर पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट है अगर आपको पियानो बजाने में अच्छा लगता है तो वो आपकी एक अलग स्किल है उसी को परफेक्ट करो तो आप एक ना एक दिन अपने एम को अपने गोल को अचीव कर पाओगे बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए अपने बारे में बताने के लिए फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम, फोर एफ एम सुनते रहो, रहो दिल में हो तुम आखों में तुम बोलो तुम्हें कैसे पूजा करू करूं जैसे कहो वैसे चाहूं जानू मेरे जानू जाने जाना जानू <laughs> ऐसा बहुत गाने मैंने हिंदी में भी गाए था लेकिन तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम सिंधली सूरिया ऐसा सो मैनी लैंग्वेजेस मैंने मैं एस जान की प्ले बैक सिंगर बोल रही हूँ ये एफएम रेडियो मधुबन का नाम है मधुबन इसमें बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम आता है आप जरूर सुनना चाहिए आपके लिए ये रेडियो बनाया है प्रेम से सुनिए आप सुनते रहना मुस्कुराते रहना थैंक यू वेरी मच